देवी भागवत नवम भगवती लक्ष्मी का समुद्र से प्रकट होना भगवान श्री हरि बोले तथा देवताओं भय मत करो। मेरे रहते तुम लोगों को किस बात का भय है मैं तुम्हें परम ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली अचल लक्ष्मी प्रदान करूंगा परंतु मैं कुछ समयोचित बात कहता हूँ तुम लोग उस पर ध्यान दो मेरे वचन हित सत्य एवं परिणाम में सुख सुखप्रद है वाले निरंकुश भक्त जिस पर रुष्ट हो जाता है उसके घर लक्ष्मी सहित मैं नहीं ठहर सकता यह बिल्कुल निश्चित है महाभाव शंकर के अंश एवं वैष्णव पुरुष हैं उनके हृदय में मेरे प्रति अटूट श्रद्धा भी है उन्होंने तुम्हें श्राप दे दिया है अतएव तुम्हारे घर से लक्ष्मी सहित मैं चला आया हूँ क्योंकि जहाँ शंख ध्वनि नहीं होती तुलसी का निवास नहीं रहता शंकर की पूजा नहीं होती तथा ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया जाता वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती ब्राह्मण तथा देवताओं जिस स्थान पर मेरे भक्तों की निंदा होती है वहां रहने वाली महालक्ष्मी के मन में अपार क्रोध उत्पन्न हो जाता है तथा तो वे उस स्थान को छोड़कर चल देती हैं। जो मेरी उपासना नहीं करता, तथा एकादशी और जन्माष्टमी के दिन अन्न खाता है उस मूर्ख व्यक्ति के घर से भी लक्ष्मी चली जाती है जो मेरे नाम का तथा अपनी कन्या का विक्रय करता है एवं जहाँ अतिथि भोजन नहीं पाता उस घर को त्याग कर मेरी प्रिया लक्ष्मी अन्यत्र चली जाती है जो ब्राह्मण पुंचली के उधर से उत्पन्न हुआ है अथवा पुंचली का पति है उसे महापापी कहा गया है उसके घर लक्ष्मी नहीं ठहर सकती जो ब्राह्मण बैल जोतता है वह कमलालिया भगवती लक्ष्मी का प्रेम भाजन नहीं हो सकता अतः उसके यहां से वे चल देती है जो अशुद्ध हृदय क्रूर हिंसक और निंदक है उस ब्राह्मण के हाथ का जल पीने में भगवती लक्ष्मी डरती है अतः उसके घर से वे चल देती है जो शूद्रो से यज्ञ कराता है कायर व्यक्तियों का अन्न खाता है निष्प्रयोजन तीर्ण तोड़ता है नखों से पृथ्वी को कुरेदता रहता है जो निराशावादी है सूर्योदय के समय भोजन करता है दिन में शोता और मैथुन करता है और जो सदाचारहीन है ऐसे मूर्खों के घर से मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती है जो अल्पज्ञानी व्यक्ति भिंगे पैर अथवा नंगा होकर सोता है तथा निरंतर बेसिर पैर की बातें बगता रहता है उसके घर से सातवीं लक्ष्मी चली जाती है जो सिर पर तेल लगाकर उसी से दूसरे के अंग को स्पर्श करता है अर्थात अपने सिर का तैल दूसरे को लगाता है तथा अपनी गोद में बाजा लेकर उसे बजाता है उसके घर से रुष्ट होकर लक्ष्मी चली जाती है जो द्विज व्रत उपवास संध्या और विष्णु भक्ति से हीन है उस अपवित्र पुरुष के घर से मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती है जो ब्राह्मणों की निंदा तथा उनसे द्वेष करता है जीवों की सदा हिंसा करता है और दया रहित है उसके घर से जगत जन्य लक्ष्मी चली जाती है जिस स्थान पर भगवान श्रीहरि की चर्चा होती है और उनके गुणों का कीर्तन होता है वहीं पर संपूर्ण मंगलों को भी मंगल प्रदान करने वाली भगवती लक्ष्मी निवास करती है पितामह जहां भगवान श्री कृष्ण का तथा उनके भक्तों का यश गाया जाता है वहीं उनकी प्राण प्रिया भगवती लक्ष्मी सदा विराजती है जहाँ शंख ध्वनि होती है तथा शंख शालग्राम तुलसी इनका निवास रहता है एवं उनकी सेवा वंदना और ध्यान होता है वहां लक्ष्मी सदा विराजमान रहती है जहां शिवलिंग की पूजा और पवित्र कीर्तन तथा दुर्गम पूजन एवं कीर्तन होता है वहां कमलालय लक्ष्मी निवास करती हैं जहां ब्राह्मणों की सेवा होती है उन्हें उत्तम पदार्थ भोजन कराए जाते हैं तथा संपूर्ण देवताओं का अर्चन होता है वहाँ पद्म साथ भी लक्ष्मी विराजती हैं